से कहा भगवान राम ने कहा कि तो सुग्रीव तो हमारे मित्र हो सुग्रीव ने कहा कि भगवान राम आप हमारे मित्र हैं हम मित्र का स्वीकार करते हैं हा? और इसमें जो है साक्षी अग्नि है क्योंकि अग्नि सर्वज्ञ सत्य सुदय की बात को जानने वाली है इसलिए अग्नि के सामने साक्षी करके इस प्रकार विद्या जनों ने की और भगवान राम ने सुग्रीव ने अग्नि के चार तरह परिक्रमा परिक्रमा करके ये सूचित किया कि आज मैं साथ साथी है ये भी किया तो ऐसे ही जब दो व्यक्तियों में इस प्रकार के निष्कल भाव से संबंध जब जुड़ता है तो जैसे मित्रता ऐसे, ऐसे, ऐसे होती है ऐसी विवाह है ऐसे होते हैं विवाह एक स्त्री है एक पुरुष है अगर कहा स्त्री कहाँ के पुरुष लेकिन उन दोनों के बीच में मित्रता तो होनी चाहिए मित्रता होने के लिए दोनों दूसरे की प्रतिज्ञा करते उसमें जो विवाह के मंत्र आदि उनके अर्थ को अगर देखो तो पता चलेगा कि पति इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि पत्नी की उस रक्षा करेगा भर पोषण करेगा सहायता करेगा देखरेख करेगा और उसके प्रतिकूल नहीं होगा और पत्नी इस प्रकार से प्रतिज्ञा करती है कि मैं इसके जो है उसके प्रतिकूल नहीं रहूंगी इसके अनुकूल चलूंगी ये हमारे जो है है इस प्रकार से हम उसमें वह प्रतिज्ञाएं हैं मंत्रण और जैसा आप लोग कल करके कोई बता दे और उनकी व्याख्या न आप समझेंगे नहीं क्या बलबल बलबल बोले जाते बोल गए ऐसा नहीं है उनमें सबने ये सब प्रतिज्ञाएं हैं और फिर उसके बाद दोनों को साथ जाते हैं कि है? तो अग्नि की अग्नि साक्षी करके अग्नि जलाई जाती है आउतियां दी जाती है अग्नि की पूजा की जाती है तो चार परिक्रमा की जाती है तो वही विधान जो इस प्रकार का वही यहाँ पर जीतगा ये बता दें अग्नि जीता हो गई उसके बाद देखो तीन प्रीत कचि चमराखा लक्ष्मण राम चरित सदा सुद्रीवारी नात ना मिथिलेश कुमारी मंत्री सहित आत बिचारा, बहुत बिल पाता राम राम हा राम पुकारी, उम विदेश दिन उपारी ता तो रेला ये सोचे शोचयटी कह सद्रीवशन रुवीरानिरां सृताए मिली आई तु सुनि हर से कृपा सिंधु बदन तवन बस हु सुद्रीवानंद्रशिवृति मित्रता दोनों हो गई कभी तो तो तीन में त्री थी कभी बीच न राखा अब दोनों में मित्रता हो गई अब एक प्रसंग यहाँ मित्रता का भी चलता है आगे भी चलेगा और ये दिखाते हैं मित्रता कैसी होती है संसार में मित्र तो बहुत सोची जाते हैं होते भी है लोग बात कहते हैं कि मग्र क्या मित्र है मित्र है मित्र है ऐसे बोलते रहते हैं लेकिन मित्रता भी अपना धर्म कुछ है शास्त्र कहते हैं ऐसे नहीं कि बस हो गए और कभी मित्र का एक मित्र की कोई परवाह नहीं मित्र की कोई चिंता नहीं और कोई सहायता नहीं न व्यवहार बात नाम मात्र के मित्र हैं ऐसे नहीं होते मित्र मित्र कैसे होते हैं वो जानना हो वो भी रहा रहा। हाँ। तो भी साफ ही बताएगा। जा मित्रता कैसे पहले ये बताते है। हैं और आगे चल करके फिर ये बताएंगे की मित्र के भरी क्या है मित्र कैसा होता है उसके ऊपर भी काफी प्रसंग जब आ जाता है कुलसी जाती उसकी सब बातें मित्री उसके संबंध में जाननी चाहिए बताने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक बात यही तो यही जैसे बता दी जब मित्रता हो गई तो बीच में किसने नहीं होना चाहिए बीच में क्या बीच में कोई कपट नहीं होना चाहिए वो जैसा एक मित्र साफ हो गए जितनी जो बात है वो अपने दूसरे मित्र को बता दे दूसरा मित्र जिसके हृदय में जो बात है वो तो दूसरों को बता दे साथ हो गये बात मन में कुछ ऊपर से कुछ बोल रहा है तो ये मित्रता नहीं है कपट है पर वो मित्रता नहीं है अगर अपने मित्र को अपनी हृदय की बात नहीं कोई बता सकता तो उसमें मित्रता का भाव इसलिए इस बीच में जो है कोई दुराव स्वभाव नहीं होना चाहिए कपट भी नहीं होना चाहिए और जुड़ाव स्वभाव भी नहीं होना चाहिए छिपाव बात नहीं करनी चाहिए मित्र जाने मत आओ तो वो बात भी करते हैं तो तीन प्रेपी कस बीच ना था और लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा तो लक्ष्मण जी ने तो भगवान श्री राम जी का सब चरित्र विस्तार को बताया वहाँ पे तो संक्षेत में हनुमान जी को बताया था हनुमान जी जान ले गए थे भगवान को पहचान लिया था <coughs> लेकिन अब बाकी विस्तार है, नहीं है वो लक्ष्मण जी अब यहाँ पर बताते हैं अब देखो पहले लक्ष्मण जी बताएंगे भगवान राम की सब कथा कैसे कैसे क्या क्या है और फिर तो वो से पूछा जाएगा तो सुग्रीव पर अपनी कथा बताएगा वो <coughs> ये सब विस्तृत आएगी हनुमान जी ने संक्षेद में दोनों का पर्चा करा दिया जितने जान पाए थे वो बता दिया अब यह है विस्तार करे तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो लक्ष्मण ने सब भाग इसलिए सब कह दिया पहले संक्षेप ने कहा अब विस्तार करे तो इसलिए अब भगवान राम अपनी कथा स्वयं अपने मुख से नहीं कहते क्योंकि लक्ष्मण जी उनके साथ में है तो आप देखते हैं कि लक्ष्मण जी की सब कथा भगवान राम की सुनाते हैं अब इसमें भी आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा नियम क्या है व्यवस्था किस प्रकार की है ये व्यक्ति तो अपने मुख से आपने करनी धां के बारे बहुदरगी ये उपहास की बात है निंदा की बात है और बहुत बात बार जो लोग शास्त्र को नहीं जानते और संस्कृति को नहीं जानते कि संस्कृति क्या है सभ्यता क्या है वो तो कुछ भी करते हैं, उनकी बात दूसरी है लेकिन जो लोग सभ्य है लोग हैं सुसंस्कृत व्यक्ति हैं वो शास्त्र की बात को समझते हैं और हित नीत से चलते हैं तो इस प्रकार की है कि अपनी मुख से अपनी बड़ाई या अपनी करनी कि मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो किया ये नहीं करना चाहिए ये तो अज्ञानी लोगों के लक्षण हैं ना समझ व्यक्ति अज्ञानी भी है अज्ञान के कारण वो अपनी संस्कृति का भी पालन नहीं कर पाते अपनी सभ्यता का भी पालन नहीं कर पाते इसलिए यह भगवान राम नहीं बोलते इस प्रकार और कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो, और भी बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति को अपने मुंह से नहीं कही जाती एक बार और व्यक्ति है जब भगवान राम तम से चलने लगे तो कौशल्या माँ के पास गए विदाई के लिए तो भगवान राम ने कहा कि हमको तो बंजाने का आदेश हुआ है तो हम तो आप बन जाएंगे को सजाना चौधरी कि बंजाने की बात क्या हो गई राज्य राज्यभिषेक है अब उसका वो क्या होता है वो क्या राज्यभिषेक क्यों नहीं हो पा रहा है और बन जाने को क्यों हो गया तो भगवान राम अपने मुख से नहीं बताते उनके साथ सुमंत्र का पुत्र था वो समय तो भगवान राम ने उसकी तरफ देखा सुम्तर के पुत्र की तरफ तो उसने जो है वो बोल दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई कि रात्र में कहते माँ ने उस को बरदान मांगा और महाराज दशक ने उस बरदान देने के लिए और हालांकि इनकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है और उनको बन जाने के लिए सब सब बातें जितनी थी वो सब जो कहते मां के संबंध में थी या महाराज के संबंध में थी ऐसी तो बातें भगवान राम अपने मुख से नहीं कहते तो इसको भी पहचानना चाहिए जो कि थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि होगी कहीं तो लगा कि कोई पूछे इसमें पहले कार्य था शत्री कार्यक्रम नहीं होगा तो लेकिन ऐसा नहीं है उसके साथ शिव संकोच भी तो किसी को कहते हैं भगवान राम शिव निधान है संकोच करते हैं ये भी महान गुण हैं, दुद्ध गुण हैं, जिनमें इस प्रकार के नहीं होंगे वो इस प्रकार की बातें करेंगे बिना सूची विचारे को रहेंगे प्रकार यहाँ पर भी देखो भगवान शिव के कारण से संकोच के कारण से स्वयं अपनी कर्मी अपने मुख से स्वयं नहीं बताते वो बताते हैं सब लक्ष्मण जी कहते हैं सर प्रकार तो सुद्री नयन भरदारी तो जब वो सब सुन लिया तो अंत में इसके माने लक्ष्मण जी ने अंत में ये बता दिया तो हम इस प्रकार बद स्वर्ण कारण देकर हम लोग आना धूं चले गए तो सीता जी का हरण कर लेगा तो कोई को ले गया वहाँ तक तो तो बता दिया जब कद नयन भरदारी सीता जी के हरण की कथा सुन करते सुनते सुनते वो कथा कार्मणिक कथा हो गयी <kuh> तो वो सुनकर सुनकर सुग्रीव के नेत्रों में भी करना आ गयी और वो दिख हो गया नेत्रों में अश्रुआ आ गए और कहा के कुमारी और उसने आश्वासन दिया की भगवान अब आप निश्चिंत रहो सीता जी को खुद निकालेंगे जहाँ जहाँ निशा ले गए होंगे वो मिलेंगे मिथिलेश कुमारी जनक रजनी करके ही सीताजी मिलेंगे अब देखो तो यहाँ से मित्रता के लक्षण या तर्गत होने लगे <coughs> सुख्रीव के जो असल आगे है तो ये जो मित्र का दुख है वो आराध तो बता नियम ये है कि एए, अपने मित्र के सामने अपने दुख को तो रज के समान समझे सर्व के समान और मित्र के दुख को रज कर के समान में दुख हो तो कर्वत के समान समझे देखो ये नियम इस जो कोई व्यक्ति समझे मित्रता दुख के दुख नहीं उसके सामने अपने ही दुख बोले चला जाए जरा से दुख हो उसको हजारों बुरा करके बोलता चला जाए और दुख को दी के साथ सामने उससे भी बड़ा दुख पड़ा हुआ है उसमें और भी परेशानी में है उसकी परवाह तो नहीं करो तुझे मित्रता का लक्षण नहीं है इसके माने जो व्यक्ति स्वार्थी है वो मित्रता नहीं सकते स्वार्थी लोगों की मित्रता लिखती नहीं अहंकार व्यक्तियों की नहीं है जो स्वार अहंकार छोड़ेंगे पर नाथ में लगेंगे दूसरे को मात्र देंगे तभी मित्रता में भेगी नहीं तो निभेगी नहीं इसलिए जो वो उसके मित्रों में आशुवाद आते हैं चाहे सुग्रीवन भरदारी की मिली नाथ मिचले कुमारी और मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रही मई करके बिचारा ये भी बताया की एक बार हम यहाँ पर बैठे हुए थे मंत्री जो हमारे ये संबोध थे जो वहाँ पर उपस्थित थे लेकिन सब के तो हाँ भी, भी, भी उनके नाम खुल जाएंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जान मान वगैरह भी हैलवी लाद भी है सब है उनके सामने भी कहा सब मंत्री लोग हमारे समय बैठे हुए तो हम उनके बीच में बैठोगे विचार कर रहे है तो राजा मंत्रियों के साथ विचार ही करता है तो हम विचार ही कर रहे बैठे हुए तो भगन को देख ही में जाता प्रगत पर ही बहुत पाता तो मुखिलेश कुमारी आकाश मार्ग ऐसी राज्य ऐसी थी तो रास्ते में भी और बहुत रोटी चली जा रहे थे, बिलास करते हुए चली जा रहे थे, और पर्वश पर मैंने अपने अपनी इच्छा चली जा रही थी कोई बस्ती करके उनको लिए जा रहा था और बहुत बिलास कर रहे थे, राम राम राम हा राम पुकारी और हम देख देखती हूँ पटदारी और वो और बिलास तो करते हुए राम राम हाराम हा राम पुकारती हुए चली जा रही थी तो चली जा रही थी तो हम ही देखती हूँ जब देखा हम लोगो के यहाँ बैठे हुए तो साठ रास्ते में और कोई नहीं मिला होगा तो फिर उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर पर्वत के ऊपर अपने वस्त्र और कुछ आभूषण यहाँ पर गिरा दिए गिरा दिए तो उन्होंने इसी आशा से गिराए होंगे की जिससे कि यहाँ पर कोई आप लोग हैं तो उनको सूचना दे देंगे तो सुध्री में कहा वो तो पड़ेगा हमको उन्होंने डाल मिल गए लेकिन अब हम आपको कहाँ खोजते फिरते लेकिन अब आप आ तो देखो बोली सीताजी के प्रस्तावी है कि नहीं हो पहचान तो लो आप जहां जी जी तो मालूम हो जाए जहाँ सीताजी हैं वही हैं तो ऐसे करके सुब्री ने उनको बताया ऐसा भी कह सकते हैं कि तो जब सीताजी जहाँ दिला करते हुए बाइजान से जा रही थी तब तो सुब्रीज कहते हमने देखा कि बेचारी आता आप हम आकाश में तम जा नहीं सकते थे उनको रोक नहीं सकते थे तो हमने हमारे मन में उनके प्रति दया कहा गई हमने कहा देखो जा रही है तो सुग्री का हमने हाराम हाराम कहा राम राम राम पुकारी हमने राम राम करके पुकारा हा राम देव को सीता कोई सीता जी नहीं किसी को स्त्री कोतना अपराध कार्य कर रहा है तो जब हमने इस प्रका को तो राम राम करके बोला तो उसमें सीताजी ने यह समझा होगा कि ये राम का कोई भक्त है इसलिए यहाँ ब्रताद डाल दे में समझ करके इस को तो नाना प्रकार से अर्थ कभी कभी लगाए तो बिकल भी लगते हैं लेकिन सीधा सीधा सरसाथ यही कि सीता जी राम नाम करती हुई चली जा रही थी तो उन्होंने इस प्रकार से डाल दिया वस्त्र डाल दिए और वो हमके मिले, तो भगवान राम तो ने कहा दिखाते क्यों नहीं कहा मांगा राम तो तुरंत झट पर उठा करके जहां पड़े हुए थे मां से उठा लाए और भगवान राम के सामने रख दिए दिखा दिए वस्त आती है ये छोटी पटोरे लाए सोचे की तीन तो बस उसने तो भगवान राम ने वस्त्र ले करके वो जैसे बिलाप करते थे पहले चले आ रहे तो थे बनने वैसे भगवान राम बिलाप की लीला सुद्रीव के सामने करने लगे और वस्त्रों को अपनी छाती से लगा लिया हाँ सीता तुम कहा लगे इस प्रकार से होने लगे तो सुद्री समझ गए कि ये भगवान राम है सीता जी के प्रति इनका प्रेम भाव है और बिना सीता जी को खोजे अब जो वो काम करने का नहीं इसलिए भगवान राम ने सीता का प्रेम सुग्रीव के सामने भी प्रगट कर दिया सुग्रीव उसे प्रभावित हो गए और उसको प्रतिज्ञा कर ली कि हाँ सीताजी को जरूर हम खुद करवाएंगे इनको खुद करनी चाहिए इनके लिए होनी चाहिए सीता जी मिलनी चाहिए अन्य कोई व्यक्ति होता तो यह भी बात हो सकती थी कि अगर मान लो कि सीताजी कोई व्यक्ति का विवाह हुआ एक पत्नी है जेकर के बनने गया और बनने कहीं खो जाए पत्नी है? या कोई जो है वो ले जाए या कुछ का हरण हो जाए या कहीं बनना खोल जाए रास्ता ढूंढ जाए तो व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि हटाओ खोई गई तो खोई गई चंद रहे लब आ जाएगा नहीं आ जाए तो जाने दो अपने अगर दुवाही की जरूरत होगी तो फिर दूसरा बात कर लेंगे और नहीं जाएगी कोई ऐसे नहीं कर सकता तो ऐसा जो है है ये पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं शास्त्र ये बताता है कि तो भगवान राम को देखो तो इस प्रकार का विचार या इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है जब व्यवहार किया है तो उस पत्नी की रक्षा अच्छा करना पुरुष तो का धर्म है अगर हरण हो गया खो गई है तो खोले ढूंढे उसका पोषण करे इसके साथ चली गई उससे युद्ध भी करे तो ले गया तो उसको बचावे ये एक सूचना इस बात की है भगवान राम इसी प्रकार से करते हैं तो ये भी समझ लेता है सुद्री समझ लेता है कि सीता जी के खोजने से अब ये भगवान राम इस विचार को नहीं खो गई तो खोजाने दो खो, <coughs> खो गई तब उनको ढूंढना ही पड़ेगा जब तक सीता जी खोज नहीं आती है, तो भगवान राम को शांति नहीं देगी इसलिए उनके लिए उनको खुद नहीं है ये भी दिखा दिया <coughs> तथा सुद्री रसन रघुधीरा तभी उसने आनऊीरा देखो सुद्री से टहला लिया भगवान ने ये टहलाने के लिए कि इतना दिलाप करके दिखाया सुग्रीव तो ने भी कहा था क्या सुखग्रीव सुन रघुवीरा तेरे भगवान सुनो सुखर तभी मन आम वीरा इतना सुख मत करो आप दुखी मत हो धैर्य धारण करो अब तेल रघाई में मिल जायेंगे धैर्य धारण करना पड़ेगा कालांतर में हम प्रयास करेंगे सब प्रकार करेंगे उ आपकी सेवा सहायता हम सब प्रकार से करेंगे सब प्रकार के कर्मियों तो के मैंने सीता जी की खोज भी करेंगे और सीता जी को जो ले उसे छिड़वाने में युद्ध पड़ेगी करेंगे मैंने सब कह दिया तो सब प्रकार जो मिलेगी आई जिस प्रकार सीता जी आकर आपको मिलेंगे वो सब हम प्रकार से करेंगे आप ये सुग्रीव के मुख से कहला लिया तो मैंने एक प्रकार से सुग्रीव जी वचनबद्ध हो गए अब सीता जी की खोज करनी आगे करनी पड़ेगी उनको तो सखा बचन सुने हर से कृपा सुन दोग्री अब देखो अभी भगवान राम सीता जी पे बस लेकर के छाती से लगा करके रो रहे थे हाय सीता हाय सीता तब अब भगवान राम खुश होगा पापा सुग्री तुमको बड़े अच्छा आदमी अब भगवान राम को दुखी होते दे नहीं लगता और उनको सुखी होते दे नहीं लगता सुग्रीव उन्हें प्रतिज्ञा कर दी भगवान राम खुशी होगा क्योंकि सखा वचन सुने हर हर से तो मन क्या है चंद तो रोई है मनु चाहिए तो भगवान राम को और रोने लगते जब सुग्रीव ने कहा खोद करके हमको ला के जाएंगे तो भगवान और रोने लगते तो लेकिन अब रोए नहीं भविष्य भगवान जी रो शांत हो गए प्रसन्न हो गए कि देखो सुग्रीव हमारी सहायता करेगा अब भगवान इस बात पर प्रसन्न हो गए कि सुग्रीव और वचनबद्ध हो गया, हो गया अब ये हमारी सहायता बांधवों की सहायता इसके द्वारा हमें मिलेगी और ये दावी होगा रावण को मार करके सीता जी को हम लाएंगे ये गांव बन जाए कारण कवन बसवन मो ही कहा वो सुग्रीव और उसके बाद भगवान ने उनसे सुख्रीव से कहा कि अब तुम बताओ कि पूरी बात बताओ वैसे तो, तो हनुमान जी ने बताई दिया था कि बाल से इनकी लड़ाई हो गई है और उसने इनका राज्य छीन लिया है और यहाँ इस प्रकारते रहते हैं लेकिन अब जो हुआ कि भाई बाल से डरते के मारे तुम्हें अगर बाल जीव ने छीन लिया तो बालू को राजा रहने तो मुनि के साथ वहीं डरते रहते कहते तो पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो क्यों रहते हो तो उसका कारण भगवान ने पूछा सुग्रीओ से मैंने विस्तार और कहने जब दोनों मित्रता अधिक हो गयी तो उनके जो और गंभीर बातें गहन बातें हैं वो सब भी आपस में पूछते हैं पता लगाते हैं तो आप देखो आगे की जो कथा है उसमें क्या है कि वो सुग्रीय स्वयं ही वो सारी कथा किस प्रकार तो से बाली से बैठ हुआ था वो सब पूरी कथा जो है फिर वो बताता है सुग्री उस कथा को कल देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है अब इनकी भगवान की और सुग्रीन की बात चलती रहती है मित्रता की बात उसी प्रसंग में चल रही है अब जैसे दो मित्र लोग बात करते हैं उसको ध्यान में रख करके तुलसीदास से प्रस्तुत करते हैं अन्य अन्य रामायणों में जहां कहीं वर्णन किसी भी प्रकार से हो लेकिन अब तुलसीदास का ध्यान समय इस प्रकार से है कि भगवान राम ने सुग्री से मित्रता की तो मित्रता अग की अगर तो दो मित्र कैसे होने चाहिए और कैसे होते हैं इस बात को उनको रखना है तो जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम की सब कथा सुना दी कोई बीच में कोई छिपाव लुकाव नहीं रखा वो सब लक्ष्मण जी ने कह दिया इसी प्रकार के सुग्रीव जिस हुई कथा जितनी है विस्तार करे वो सब भगवान राम के सामने वो भी अपनी कह देता है ये सब मित्रों का पहले वो भाव है ये ये बात ये और फिर मित्रों का ये भी दूसरा काम ये मित्र एक दूसरे की सहायता भी करें आगे भगवान राम कहेंगे तो मनुषंत न कर ही ये मित्र का धर्म है कि मित्र की सहायता करें तो उसको जो वो सहायता करने में भी उसमें चिंता न करें कि पता नहीं हम तो इसकी सहायता करेंगे ये तरीका नहीं करेगा ऐसे करके मित्र से विश्वास रखते मित्र के ऊपर और शिमता न करे और अगर कोई मित्र सहायता करता है तो सहायता मित्र से ले लिये जैसे लोग आज में ये करते हैं किसी देखते सहायता लें क्योंकि एहसान अपने सर के ऊपर नहीं जो कुछ होगा हम अपने आप करेंगे तो ये मित्रता का लक्षण नहीं है अगर कोई मित्र है तो मित्र की सहायता स्वीकार भी करनी चाहिए और जब आवश्यकता हो तो उसको सहायता देनी भी चाहिए तब मित्रता है तो ये ये अभी दोनों में इसी प्रकार का देखिए भूमिका के रूप में बातें हमें भी लगती है और सिद्धांत के रूप में भगवान स्वयं अपने मुख से मित्रों के धर्म आगे बताएंगे देखेंगे कल और आगे नान्याभुपते हृदयस्मदी सत्यं दगाम च भाव की नाम भक्ति प्रयक्ष रुपतिवे काम आदिदोषरा जयरा